सब प्रतिपक्ष का आरंभ होता है ये प्रतिपक्ष भूतम हेतु विद्यत जिसका प्रतिपक्ष भूत कोई हेतु जिसका मन यस्य हो जिस हेतु का प्रतिपक्ष भूत का मतलब क्या जो हेतु जिस साधु को सिद्ध करने जा रहा है उसी हेतु के जो साध्याभाव है वो साध्या भाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो तो उस प्रथम हेतु का नाम प्रकरण सम हो जाता है प्रकरण सक सव सत्प्रतिपक्ष नाम से भी कहते हैं तद यथा वह जैसे दृष्टांत शब्दो नित्यो नित्य धर्मानुपलब्ध है शब्दों नित्यो अनित्य धर्मानुपलब्ध है यथा शब्दों नित्य धर्मानुपलब्ध है शब्दों नि नित्य धर्मानुपलब्ध है शब्दों नित्यो अनित धर्मानुपलब्ध है साध्य विपरीत साधक समान बलम अनुमान प्रतिपक्ष सब प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष किसको कहते हैं कहते हैं साध्य के विपरीत मन साध्य भाव उसको सिद्ध करने वाला हो और समान बल भी हो दुर्बल होगा तो नहीं होगा समान बल हो ऐसा जो अनुमान अंतर है दूसरा अनुमान है उसको प्रतिपक्ष कहा जाता है ऐसा दूसरा अनुमान पर प्रतिपक्ष विद्यमान ही जिसका सतम विद्यमान है, है प्रतिपक्ष उसे सब प्रतिपक्ष करेगा यह पुनः अतुल्य बल और जो समान बल नहीं तुल्य बल नहीं है दुर्बल है तो एक परबल है ऐसी स्थिति में उसको सब प्रतिपक्ष नहीं कहा जाएगा न प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नहीं है आज उस अनुमान के साथ प्रतिपक्ष भी नहीं कहा जाएगा इसका मतलब थोड़ा से विपरीत साध का अनुमानम त्रिविधम अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुमान जो है तीन प्रकार की जा सकती है पहला उपजीव दूसरा उपजीवकम तीसरा अनुभव आद्यम बाधकम उनमें जो पहला वाला है उपजीव वो बाधक है क्यों वो अत्यंत बलवान होता है बलवत्ता ये तो है अनित्यम अनित्य आनित्या परमाणु मूर्त पात घटवत्त पहले साधु वर्ग दिया परमाणु कैसा है अनित्य है मूर्त होने से घट होने घट के समान परमाणु साधक का अनुमान नित्यत्म साधे न प्रतिपक्षः इस अनुमान का जो दूसरा प्रतिपक्ष अनुमान दूसरा वो नहीं हो पाएगा जो परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने वाला हो तो भी उसका प्रतिपक्ष नहीं माना जाएगा परमाणु में नित्यत्व साधक का अनुमान जो है वह नित्यत्व सिद्ध करता हुआ भी वह प्रतिपक्ष नहीं बन सकेगा यदि भी साधु को सिद्ध तो कर रहा फिर भी वो प्रतिपक्ष नहीं बन सकूंगा किंतु बाधक मेव उपजीवी किंतु बाधक ही होगा क्योंकि उपजीवी होने से तीघ क्योंकि परमाणु को सिद्ध करने वाला अनुमान पहला है वो सबसे मुख्य आश्रय परमाणु ही नहीं हो बस तो तो नित्य सिद्ध क्या करोगे अनित्य अनित्यत्व सिद्ध करने से पहले परमाणु है सिद्ध करना मुख्य है आवश्यक भी है इसलिए परमाणु को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है वो क्या होगा वो उपजीविक है।, है जो उसका नाम उपजीवक तो परमाणु को सिद्ध करेंगे आप फिर उस परमाणु सिद्ध करने के बाद नित्य सिद्ध करेंगे है ना नित्य होने से उसका नाम परमाणु परम अणुत्तम निर्दिशय अणुत्व आ नहीं तो नित्यत्व तो तो ना हो तो उसको परमाणु नाम भी नहीं हो सकेगा अच्छा परमाणु को घोषित करते वक्त ही उसे उसने एक तरह से स्वीकार कर लिया इसे परमाणुत्व में नित्यत्व को कथन करने वाला जो अनुमान है वो उपजीव हो गया उसको आश्रित करके आप कहना चाह रहे वृद्ध में परमाणु खाना नहीं उपजीवक अतएव यह सत्यदेश बनेगा ही नहीं उपजीव प्रबल है उपजीवक तदाश्रित्वर तो प्रवृत्त होने के कारण से अत्यंत दुर्बल है इसे दुर्बल प्रबल का में भाद भाद भा हो गया तो क्या करना है वहाँ पर दुर्बल को प्रबल बाजित करेगा ही उसे अलग और तरीका अपनाने की दोषादित दिखाने की जरूरत ही नहीं नहीं प्रमाणी अनुग्रही अग्रह माणित धर्मिणी परमाणु अनित्व संभव क्योंकि प्रमाण के द्वारा जब तक आप धर्मी भूता जब परमाणु को ग्रहण नहीं किए हैं तो अनितत्व का अनुमान जो ये आप किए हैं यह तो संभवी नहीं, नहीं संभव ही नहीं क्यों आश्रसित है जब परमाणु ही प्रसिद्ध नहीं है उसमें अनित्व क्या सिद्ध करोगे इसलिए परमाणु सिद्धि के पश्चात आप इसको प्रवृत्त कर रहे हो इसका मतलब हुआ यह आश्रित हो गई उपजीवक हो गया अतो अनुमानी न परमाणु ग्राहक प्रामाण्यम अपनी अनुज्ञातम इसी तरह से आपके अनित्व अनुमान ने क्या कर दिया परमाणु का अस्तित्व की स्वीकृति दे दी है स्वयं कहीं परमाणु है पक्ष को स्वीकार के न पर्वत है ये नहीं मानोगे फिर उस क्या सिद्ध करोगे आपने पर्वतोवि मान ला या कहकर के पर्वत तो है यह सिद्ध कर लिया स्वयं सहमति स्वीकृति है इस इससे यहां पर भी परमाणु अनित्य जब तुम बोलोगे तो परमाणु ही आपने स्वीकार कर लिया तभी उसमें अनित्य सिद्ध करने जा रहे हो आप अर्था हमारे पर पूर्व में सिद्ध जो परमाणु को सिद्ध किया वो अनुमानों को स्वीकार आपने कर लिया जब परमाणु को स्वीकार कर लिया उस समय जो मैंने सिद्ध किया था नित्यत्व तो, वो भी आपने स्वीकार किया है और उसमें आप आशंका उठा रहे हैं अनित्य अतएव यह जो अनुमान है वा? उपजीवक हो गया अने परमाणुम परमाणु परमाणु को ग्रहण कराने वाले अनुमान में तभी आपने स्वीकार कर लिया को आपने अनुमति दे दी है। अन्यथा अस्य उदयवाद तो नहीं तो परमाणु ही नहीं सिद्ध हुआ है तो फिर अनुमान को उदय ही नहीं हो पाता तस्मात उपजीव्यम बाधक इसलिए परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करता हूं परमाणु को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है उपजीवी है और उसमें आश्रित होकर जो है ये दुर्बल जो अनुमान है वो उपजीवक है वो नुँँ नुँँ नुँँ नित्य, नित्य नुँ ये बाधक बाधित हो गया बाध्य ये अरे तीसरे दृष्टान प्रतिपक्ष तीसरा है जो अनुभव जो कहा तीसरा कौन है अनुभय अर्था उपजीवी भाव दोनों प्रकार का अनुमानों में से वो नहीं है ऐसे अनुमान को समान बल वाला जा उपजीव, वा समान, समान बल नहीं है अतुल्य बल, बल वाले हो गए और जहाँ अनुभव रूप होंगे वे ही तुल्य बल माने जाएंगे समान बल माने जाएंगे तो उन्हीं अनुमानों को हम सत्प्रतिपक्ष में संग्रह कर लेते हैं तृतियंत सत समबलवार उपजीव वही है जो पक्ष को सिद्ध करता है तात्पर्य जो पक्ष को ही सिद्ध करने वाला जो अनुमान होते हैं उपजीव और उस पक्ष सिद्ध होने के बाद में उस पक्ष रूपी धर्मी में कोई कोई धर्म विशेष को आप अनुमान आदि सिद्ध करना चाह रहे हैं जब तब तो उन अनुमानों को उपजीवक अनुमान कहेगा इसे पक्ष को सिद्ध करने वाले उपजीवी धर्मी को सिद्ध करने वाले और उस धर्मी में जो धर्म विशेष को सिद्ध करने चाह रहे हो वो उपजीव है। समझ लेना अतव उपजीव सर्वद प्रबल रहेगा उपजीव सदैव दुर्बल रहता है ये समझो उपजीवी इसलिए आश्रय है उपजीव को उसमें आश्रित वस्तु है अतव इनके बाद का बाध्य भाव माना जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण पक्ष साध्य व पर छिन्न सत्तिष्ठा हो सत्प्रत्यक्ष को दृष्टान्त नहीं दिया है समझ लेना चाहिए पहले आपने पढ़ा है जैसे क्या था वहां पर का दृष्टान शब्दों अनित गुणत्वां शब्दों अनित कृतगत घटवत् पहला अनुमान था उस गर्भ सतम शब्दों नित्य शब्दों न्यायों के पहले शब्द नित्य होना चाहिए उसका विरुद्ध में न्यायिकों का अनुमान आएगा यह शब्दों नित्य ये समय उल्टा हो जाता है शब्दों नित्य गुणत् नित्य गुणत्व परमाणु परमाणुरूप ऐसे पहला हो अनुमान होगा उसके विरुद्ध में न्याय कहेंगे है, जारी प्रत्यक्षादि प्रमाण न पक्ष साध्य भाव प्रात्या प्रतिष्ठा अथवा भी कहते हैं जिस क्षेत्र के साध्य का भाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में ही निश्चित हो जाता है उसे कहते कहते हैं हैं उसको बाधित विषय भी कहा जाता है बाई जैसे दृष्टांत क्या दिया अत्र हेतु या कर्त हेतु साध्य अनुष्ठत्म तस्व प्रत्यक्षिन्ना इस कृतत्व हेतु का जो साध्य है अनुष्ठत्व उसका जो अभाव क्या है उष्णत्व उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष कौन सा स्पाशन आगे कहेंगे अग्नि रूप पक्ष में ही परिच्छि का मतलब क्या वह निश्चित हो गया है अग्निरो तो के द्वारा अग्नि का उष्णत्व का निश्चय हो जाने से और भी कालग्रस्त था परोपी कालत हो और भी परोपी मे एक और है। तो हो। गटन, किसने का स्थान है घट क्षण साध्य प्रागुक्त सत्तम हेतु है कौन कह रहा है बौद्ध घट कैसा है क्षणिक वहां पर हम क्या करेंगे हो जाएगा वह घट का प्रत्यविज्ञाद प्रत्यक्ष के द्वारा ही बाइक स्थायित्व सिद्ध हो गया का का विरोधी स्थायित्व स्थायित्व स्थायित्व से दो जाता है, का भाव। का है? है, में, तो वो घटने स्वयं हो, मया अध्यापित इत्यादि करके आप समझते हैं यहां क्षणिक्षण इस हेतु कौन का जो साध्य उसका भाव क्या है प्रत्यभिज्ञा है, है अन्य और भी हो सकता है इसलिए आदि कह दिया आदि लक्षण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चय हो जाता है सै वो यो मया पूर्व उपलब्ध है वही घट है जो मेरे द्वारा कल पहले से अनुभव किया हुआ था आकलन या पूर्व और अपर कालों का आकलन करता हुआ घट से स्थायित्व परिच्छेदार घट के अंदर स्थायित्व निश्चय हो जाने की वजह से यह प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञा के माध्यम से आपके अनुमान हेतु बाधित हो जाता है इस प्रकार से दोनों प्रकार के बाधित समझे वह यह जो असिध्यादि जब पांच हित्व भाषा का वर्णन किया गया वह यथा कथित कहीं एक कहीं दो कहीं तीन कहीं तो पांचों में हो सकता है पंच रूपों पर होता है तो पक्ष धर्मत्वादि जो पांच रूप बताए गए थे उनमें अन्यतम कोई एकाद कम से कम रूप से हीन होने से इन सब का हेतु माना जाएगा और वे ये जो हैं कैसे हैं स्वसाध्यम न साधीन अपने साथ गसित करने में समर्थ नहीं होते हैं और पहले एक बार विचार करते बता चुके थे कोई भी लक्षण है वह लक्षण हमेशा केवल वितरक में हेतु होता है बताया था ना जिसका भी है इतर भेदवती यथा यथा वहां पर उसी प्रकार भी इस तरह से कोई भी लक्षण जब हेतु हो सकता है लक्षण में जो दोष होगा क्या अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव वो भी इन्हीं पंचत्वास में अंतर् हो जाएगा कैसे होगा समझा दी ये भी लक्षण के के तो दोषाप्त न तो पंचभ्योधि क्या है वो केवल व्यक्ति तो हेतु होते हैं उनमें जो तीन दोष बताए गए हैं अव्याप्त दिव्याप्त असंभव वे सब के सब इन्हीं पंच हित भाषा जाते हैं वो पांच से अधिक अलग हितभाष के रूप में गिनती करने की जरूरत नहीं है पता तो ही कैसे पहले बताओ अतिव्याप्ति को कहा ले जाओगे तो? या अलक्ष में भी वृत्ति है दोनों यह चला आ गया लक्ष्य में भी और लक्ष्य में का मतलब क्या पक्ष में भी है अलक्ष्यूता हमारा विपक्ष में चला गया अलक्ष्य यह है विपक्ष तो इसलिए कहते हैं ऐसे स्थिति में तो क्या है वो वो हो जाएगा विपक्षा व्यावृत्त था वैसे तो विपक्ष अव्यावृत है अलक्ष्य में चलाने में मतलब गया विपक्ष में चला गया विपक्ष अव्यावृत होने से सोपाधिक और इसलिए वहां आप कुछ नौ दे ही सकते हो उसमें सोपाली खेत हो जाता है जैसे गौ लक्षण से पशुपस् कि ने कहा गौ इतर भेदवती गौ कैसी है इतर भेद वाली है ये हेतु तो क्या दिया आपने लक्षण बनाया तो गौ का पशुत्तम इसे वही हेतु तो बनेगा पशुत्पाप हेतु तो बना दिया एन अंतर में था मनुष्य अनुमान कर दिया इन्हें पशुत्व में ज्यापित हो जाएगा क्यों? जो सत्य लक्षण है ना उसमें उपाधि बना दो क्या शासनाधिम शासनाधिमत्व जो है शादी का व्यापक बनेगा पक्ष में है ना और इधर जो है हेतु के साथ अन्यत्र जाकर बही शादी में पशुत्व के साथ वो व्यापक बन जाएगा इन अव्यापक बनेगा मनुष्य में वहां पर क्या है आपका जो है शासनाधि मतव नहीं है और पशुत्व रहेगा अश्व पक्ष में चले जाओ गो से भिन्न अश्व पशु अश्वादि भी क्या है आपका विपक्ष बन जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसी क्या होगा तो उपाधि बन जाएगी ही शासन शासनाधि गोत्सन प्रयोजक न गोत्म में शासनाधि प्रयोजक होता है वही उपाधि बन जाएगा नशुत्व पशुत हो तथा अव्यापति भाग के के देश के पूरे में रख करके थोड़े में, थोड़े में में नहीं है ना इसका ना गौ तो तो कैसे होता है सफेद होता है गोह इतरभेदी शाबल गो कैसी है इतरभेद वाली है शाबल नित्य में था परमुष इत्यादि बना सकते हैं तो यहां देखिए तो क्या सफेद गौ में तो है ही लेकिन तो अन्य रक्तादी में नहीं है तो गौ आपका पक्ष है पूरे गौ आ गया सबरंग गौ आपके पक्ष है उनमें सफेद गवों में तो जा रहा है आपका हेतु तो। अन्य में नहीं गया तो भागा सिद्धि हेतु तो हो गया और एवं असंभव असंभव को कहा ले जाना है से पक्ष में बिल्कुल नहीं जाना जैसे एक शवत्व यथा गौ लक्षण से एक शवत्व है ना गौ इतर भेदवती एक शवत्वा किसान बना दिया यह निर्णत में था गर्द खरा हा। एक दिखा देना कुछ ऐसा बना लो तो कहते इसमें क्या होगा स्वरूपा से दोष हो जाएगी कि पूरे ही गांव में कहीं भी एक सफत्व नहीं है इतर से असंभव दोष को हम स्वरूप सिद्धि में डाल सकते हैं इतिहात्वाभाष पदार्थ समाप्त इस नामक आपका जो पदार्थ है वह समाप्त हो जाता है क्योंकि लक्षण में जब हेतु बनाते हमेशा पक्ष लक्ष्य होता है हेतु लक्षण होता है और इतर भेद हमेशा साध होता है और यथासंभव जहां जैसा हेतु उसी हिसाब से आपको दृष्टांत तो खोज लेना पड़ता है यह थोड़ा संकेत में कर रहे हैं न्याय में और वैशेषिक में अंतर क्या है न्यायिकों ने पांच हित्वाभाष माना है किंतु वैशेषिकों ने वास्तव में तीन हितवाभाष माना वृद्ध हो प्रसिद्ध और संदिग्ध अथवा अनेक जिसको कहते हैं ये तीन हित्वाभाष बातें और इन तीनों क्षेत्र कुछ विद्वानों ने वैशेषिकों में से अन्य नामक एक चौथा स्वीकार किया है प्रशस्त बाद ने तर्क बार के तीन भेद माना, ना जैसे प्रशस्त भाषाकार ने क्या किया चार भेद मान लिया उभयासिद अन्य सिद्ध तद्भाविद्ध और अनुमे सिद्ध नाम से दिया है और ये जो प्रशस्ता दाय समान रहे लगभग ये चल रहे हैं डिंगनाग जो आचार्य वे बौद्ध और माठरा आचार्य वे हैं जैन इन लोगों के निविध चार भेद माना उसी के अनुसार ये भी चार कथन कर रहे हैं प्रशस्ता भी ऐसी इसकी व्यवस्था संक्षेप में समझा